श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद 45 अधर के मकान पर श्री राम कृष्ण कलकत्ते के बेनेटोला में अधर के मकान पर पधारे हैं आषाढ़ शुक्ला दशमी चौदह जुलाई अठारह शनिवार अधर श्री राम कृष्ण को नारायण का चंडी संगीत सुनाएंगे राखाल मास्टर आज साथ हैं मंदिर के बरामदे में गाना हो रहा है राज नारायण गाने लगे भावार्थ अभय पद में प्राणों को सौंप दिया है फिर मुझे यम का क्या भय है अपने सिर की शिखा में काली नाम का महामंत्र बांध लिया है मैं इस संसार रूपी बाजार में अपने शरीर को बेचकर से दुर्गा नाम खरीद लाया हूँ काली नाम रूपी कल्पतरु को हृदय में बो दिया है अब यम के आने पर हृदय खोल कर दिखाऊँगा इसलिए बैठा हूँ देह में छह दुर्जन हैं उन्हें भगा दिया है मैं जय दुर्गा श्री दुर्गा कहकर रवाना होने के लिए बैठा हूँ श्री राम कृष्ण थोड़ा सुनकर भाव अविष्ट हो खड़े हो गए और मंडली के साथ सम्मिलित होकर गाने लगे श्री राम कृष्ण पद जोड़ रहे हैं ओ माँ रखो माँ पद जोड़ते जोड़ते एकदम समाधिष्ठ बाह्य ज्ञान शून्य निष्पन्द होकर खड़े हैं गायक फिर गा रहे हैं भावार्थ यह किसकी कामनी रणांगल को आलोकित कर रही है मानो इसकी देह कांति के सामने जलधर बादल हार मानता है और दंत पंक्ति मानव बिजली की चमक है श्री राम रामकृष्ण फिर समाधिष्ठ हुए गाना समाप्त होने पर श्री कृष्ण अधर के बैठक घर में जाकर भक्तों के साथ बैठ गए ईश्वरी चर्चा हो रही है इस प्रकार भी वार्तालाप हो रहा है कि कोई कोई भक्त मानो अंत सार फल्गु नदी है ऊपर भाव का कोई प्रकाश नहीं परिच्छित छयालित भक्तों के साथ कलकत्ते की राह पर श्री कृष्ण दक्षिणेश्वर से गाड़ी पर कलकत्ते की ओर जा रहे हैं साथ में रामलाल और दो एक भक्त हैं फाटक से निकलते ही आपने देखा कि मड़ी हाथ में चार फजली आम लिए हुए पैदल आ रहे हैं मड़ी को देखकर गाड़ी को रोकने के लिए कहा मड़ि ने गाड़ी पर सिर टेक कर प्रणाम किया आज शनिवार 21 जुलाई अट्ठारह सौ आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा है दिन के चार बजे हैं श्री राम अधर के मकान पर जाएंगे उसके बाद यदू मल्लिक के घर और फिर खेल खेलाद घोष के यहाँ जाएंगे। श्री राम मणि से हंसते हुए तुम भी आओ ना, हम अधर के यहाँ जा रहे हैं मड़ी जैसी आपकी आज्ञा कहकर गाड़ी पर बैठ गए मड़ी अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं इसी से संस्कार नहीं मानते थे पर कुछ दिन हुए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 उनमें बहुत अनुराग है श्री रामकृष्ण अधर भी तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करता है मडी। कुछ देर तक चुप रहे फिर पूर्वजन्म के संस्कार की बात उठाई ईश्वर के कार्य समझना असंभव है मडी। मुझे पूर्वजन्म और संस्कार आदि पर उतना विश्वास नहीं है क्या इससे मेरी भक्ति में कोई बाधा आएगी श्री राम ईश्वर की सृष्टि में सब कुछ हो सकता है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 कभी कभी देखता हूँ कि वर्षा में जिस प्रकार पृथ्वी जल से ओत प्रोत रहती है उसी प्रकार इस चैतन्य से जगत ओत प्रोत है इतना सब दिखलाई तो पड़ता है पर मुझे अभिमान नहीं होता मढ़ी सहास्य आपका अभिमान कैसा श्री राम कृष्ण शबद खाकर कहता हूँ थोड़ा भी अभिमान नहीं होता मढ़ी ग्रीस देश में सुकरात नाम का एक आदमी था यह दयवाणी हुई थी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 हो जाता है वास्तव में तागी होता है परंतु नवदीप गोस्वामी ने कहा कि तागी और त्यागी दोनों एक ही अर्थ है तग एक धातु है उसी से तागी बनता है श्री रामकृष्ण मेरे साथ एक दूसरों का कुछ मिलता जुलता है किसी पंडित या साधु का मढ़ी आपको ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है दूसरों को मशीन में डालकर जैसे नियम के अनुसार सृष्टि होती है श्री रामकृष्ण सहास्य रामलाल आदि से अरे कहता क्या है श्री राम कृष्ण की हंसी रुकती ही नहीं अंत में उन्होंने कहा सपत कहता हूँ मुझे तनिक भी अभिमान नहीं होता मड़ी विद्या से एक लाभ होता है उससे यह मालूम हो जाता है कि मैं कुछ नहीं जानता और मैं कुछ नहीं हूँ श्री राम कृष्ण ठीक है ठीक है मैं कुछ नहीं हूँ मैं कुछ नहीं हूँ अच्छा अंग्रेजी ज्योतिष पर तुम्हें विश्वास है मरी उन लोगों के नियम के अनुसार नवे नवे अव आविष्कार हो सकते हैं यूरेनस ग्रह की अनियमित चाल देखकर उन्होंने दूरब से पता लगाया देखा कि एक नया ग्रह नेप्चून चमक रहा है फिर उससे ग्रहण की गणना भी हो सकती है श्री रामपीठ हाँ सो तो होती है गाड़ी चल रही है प्रायः अजहर के मकान के पास आ गई है श्री रामकृष्ण मणि से कहते हैं सत्य में रहना तभी ईश्वर मिलेंगे मणि एक और बात आपने नवदीप गोस्वामी से कही थी हे ईश्वर मैं तुम्ही को चाहता हूँ देखना अपनी भुवन मोहिनी माया के ऐश्वर्य से मुझे मुक्त न करना मैं तुम्हें को चाहता हूँ श्री रामकृष्ण हाँ यह दिल से कहता कहना होगा